रूसी जनता के जीवन के पुनर्निर्माण का कार्य लेनिन और उनके अनुयायियों ने रूसी पुरुष से नहीं रूसी स्त्री के जीवन से शुरू किया सोवियत रूस के अपने अध्ययन सोवियत कम्युनिज्म एक नई सभ्यता में लॉर्ड और लेडी पेस्टफील्ड इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उन्हें पता चला कि सोवियत नेताओं ने कभी अपने आप को स्त्रियों के उद्धारक घोषित नहीं किया उन्होंने अपने आप को स्त्रियों के इन्हीं हकों के संघर्ष तक सीमित नहीं रखा कि स्त्रियां ऊंची या नीची जैसी चाहें स्कर्ट पहन सकती हैं, कि वे चाहें तो बाजार में सिगरेट भी पी सकती हैं, कि कानून की नज़र में वे पुरुष के समान ही हैं। उन्होंने स्त्रियों के इन हकों की भर्सना की कि वे जिस पुरुष से चाहें संबंध स्थापित कर सकती हैं, उन्होंने पुरुषों के भी इन हकों की भर्सना की ये जान लेना जरूरी है की सोवियत रूस में स्त्रियों की स्वाधीनता के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया वो केवल स्त्रियों के, के हित का नहीं समूची मानव जाति के हित का था सोवियत वैज्ञानिकों ने यह मत पेश किया कि मानव जाति को सुधार सकना तब तक असंभव है जब तक पुरुष और स्त्री के बीच असमानता मौजूद है अनैतिकता और व्यविचार पर आक्रमण करते हुए उन्होंने पुरुष और स्त्री के बीच भेद नहीं किया सोवियत रूस के बाहर के बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि लगभग 25 वर्ष पहले ही लेनिन ने घोषणा की थी कि स्त्री की असमानता को खत्म करना आज की दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या है सच्चाई तो ये है कि सोवियत रूस के उन विशाल जन क्षेत्रों में जहां इस्लाम धर्म का बोलबाला था स्त्रियों की स्वाधीनता का प्रश्न दूसरे सभी राजनीतिक प्रश्नों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया नीचे हम संक्षेप में उन कानूनों का ब्यौरा दे रहे हैं जो सोवियत सरकार ने इस संबंध में बनाए पहला औरतों को वोट देने और सरकारी संस्थाओं के लिए चुने जाने का हक मिला तमाम सभ्य देशों में इस हक को माना तो जाता है मगर अमल में इसका इस्तेमाल नहीं होता हमारे यहाँ की औरतें वोट तो दे सकती हैं, किंतु कानून बनाने और उसे लागू करने का हक केवल पुरुषों को है दूसरा तमाम नागरिक अधिकार और कानूनी प्रतिबंध पुरुष और स्त्री आरोप समान रूप ऐसी लागू हो इतिहास में पहली बार अदालतों के सामने पुरुष और स्त्री को समान अधिकार और समान जिम्मेदारी मिली तीसरा उस पुरुष के लिए भले ही वो पिता क्यों ना हो जो किसी स्त्री का उसकी मर्जी के खिलाफ विवाह करता है कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था की गई ये कानून कोई नया क्रांतिकारी कानून नहीं था क्रांतिकारी बात सिर्फ इतनी थी कि इसे सख्ती से लागू किया गया हमारे देशों में ऐसे कानूनों को बहुत तभी अमल में लाया जाता है जब स्त्री के साथ शारीरिक रूप से क्रूरता बरती जाती है चौथा बीसियों ऐसे नियम और कानून मने जिनसे स्त्रियों की आर्थिक स्वाधीनता की गारंटी हुई हमारे देशों में हालत ये है कि औरत के नौकरी करने के हक को भले ही वो विवाहित हो या अविवाहित कानूनी मान्यता नहीं दी गई। औरतें चाहें तो नौकरी करें चाहे न करे सोवियत रूस में इसकी कानूनी गारंटी की गयी ऊपर से देखने में ये बे भेद मालूम होता है कम से कम युद्ध काल में तो हमने देखा कि औरतों के लिए नौकरियों का बाजार खुल गया था किंतु ये परिस्थिति उत्पन्न हुई पुरुषों की कमी के कारण अब ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है कि औरतें नौकरियां छोड़कर घर का काम धंधा सम्भाले भय है कि युद्ध समाप्त होने के बाद पुरुषों और स्त्रियों के लिए काफी नौकरिया न मिल सकेंगी यहाँ भी यही भावना काम कर रही है कि बेरोजगारी बढ़ने पर स्त्रियों की बजाय पुरुषों को काम मिलना चाहिए हमारे मजदूर संगठन भी इस संघर्ष में असफल रहे हैं कि स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन मिले इस मांग को भी कहीं कहीं ही और वो भी बड़ी मुश्किल से माना गया कि औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाली स्त्रियों को अपने बच्चे दिन शिशुशाला में छोड़ने की सुविधा मिले नई पीढ़ी की रूसी महिलाओं में काम धंधे की तरफ एक नया नजरिया है काम धंधे के लिए पुरुष और स्त्रियों के लिए समान सुविधाएं प्रस्तुत करते समय सोवियत अधिकारियों का ध्यान जिन बातों पर गया उनमें से मुख्य आर्थिक उन्नति नहीं नैतिक उन्नति थी वहाँ के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भली भांति जानते थे की औरतों के उद्धार की तमाम बातें तब तक थोथी गपे ही रहेंगी जब तक औरतों को औरत होने के आर्थिक दंड से मुक्त नहीं किया जाता पर वे ये भी जानते थे कि औरतों की आर्थिक स्थिति को कोई कानून बनाकर चटपट नहीं बदला जा सकता इस दरमियान अनैतिकता की तमाम समस्याएं जो की त्यों कायम रहीं। क्रांति के चार साल बाद सन 1921 में रूसी अधिकारियों को मालूम हुआ कि व्यविचार में निश्चित वृद्धि हुई है इसका कारण देश का आंतरिक संकट था जो विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लंबी लड़ाई के फलस्वरूप पैदा हो गया था इसके अलावा आर्थिक निर्माण की योजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई थी बेरोजगारी बुरी तरह फैल रही थी बेरोजगारों में दो तिहाई संख्या औरतों की थी युद्ध से ध्वस्त देशों में इन औरतों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई थी दो साल तक अनैतिकता में लगातार वृद्धि होती रही सोवियत वैज्ञानिकों ने दुराचार के खिलाफ आम हमला बोला सन उन्नीस में उनके पहले हमले नहीं बड़ी सनसनी पैदा कर दी इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी एक प्रश्न पत्र छपवाया गया इस प्रश्न पत्र को बड़े गुप्त तरीकों से हजारों औरतों और लड़कियों के बीच घुमाया गया ये प्रश्न पत्र डॉक्टरों मनोवैज्ञानिकों मजदूर संगठन के नेताओं तथा दूसरे विशेषज्ञों ने तैयार किया था यहाँ प्रश्नों की सूची पेश करना संभव नहीं प्रश्नों के पीछे एक महान उद्देश्य था वो उद्देश्य ये पता लगाना था कि किन परिस्थितियों में स्त्री अपना शरीर बेचने के लिए तैयार हो जाती है इस बात का पता लगाने का कि महिलाएं क्यों कर अनैतिक हो जाती हैं। एक व्यापक पैमाने पर यह पहला प्रयत्न था सदियों से ये जटिल प्रश्न पूछा जा रहा था ऐसे साहित्य की कमी नहीं जो सुप्रसिद्ध वेशियाओं के दर्द भरे बयानों से भरपूर हो पर आमतौर पर ऐसा साहित्य बनावटी और झूठा होता है चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों ने निरंतर इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि पाप का प्रारंभ कैसे होता है सोवियत रूस में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कुछ गिने चुने बदचलन पुरुष स्त्रियों ऐसी इक्के दुक्के सवाल पूछ या उनका मनोविश्लेषण करके नहीं बल्कि समाज के हर स्तर की हर उम्र की और भिन्न भिन्न स्वभाव वाली अनगिनत महिलाओं से प्रश्न पूछकर सभी उत्तर लिखित थे। उत्तर बड़े गुप्त रूप से दिए गए थे इस अनूठे प्रश्न पत्र ने कई पुरानी धारणाओं की चिंदी चिंदी उड़ा दी सबसे ज्यादा ताजुब पड़ताल करने वालों को इस बात से हुआ कि ये उत्तर बिल्कुल स्पष्ट होते थे और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उत्तर देने वालों को पूरा विश्वास दिला दिया जाता था कि उसके उत्तर गुप्त ही रहेंगे औसत आदमी को सबसे ज्यादा चौका देने वाली बात ये थी की आमतौर से पेशेवर अनैतिक महिलाओं की संख्या और दूसरी तमाम महिलाओं की संख्या में कोई खास अंतर नहीं था विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की बेशुमार महिलाओं ने बताया की कि किन्हीं खास परिस्थितियों में सभी ने एक न मौके आरोप प्रेम भावना से परे दूसरे स्वार्थों के कारण अनुचित इंद्रिय भोग किया था कुछ ने अनैतिकता संबंधी एक ही तजुर्बे का उल्लेख किया कुछ ने अनेक का, कुछ ने अपने उत्तरों में बताया कि उन्होंने कई बार व्यविचार को ही अपनी रोटी का जरिया बनाया था पर उन पर वेश्या का दाग न लगने पाया था अपनी इस तरह की बहनों के अनुभवों से परिचित कुछ महिलाओं का कहना था कि जब ये महिलाएं अपने को पेशेवर वेश्या नहीं कहती तो हम अपने को क्यों कहें? जिन महिलाओं ने माना कि व्यभिचार को ही उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया था उनमें से ज्यादा से ज्यादा ने यही कहा कि ईमानदारी से कमाया पैसा उनके और उन पर निर्भर लोगों के लिए बहुत कम था इसलिए उन्हें व्यभिचार को अपना संभल बनाना पड़ा इस संबंध में अधिक विवेचना हम आगे प्रस्तुत करेंगे सोवियत विशेषज्ञों ने जो निष्कर्ष निकाले वे हमारे देशों में प्रचलित वैज्ञानिक और नैतिक विचारों से भिन्न हैं। इसलिए यहाँ रुककर देख लेना जरूरी है कि अब तक इस क्षेत्र में क्या किया गया था प्रश्न है कहते किसे हैं? यह शब्द बहुत उन महिलाओं तक सीमित रहा है जो नकद रकम के लिए अपने शरीर को भिन्न भिन्न पुरुषों को बार बार बेचती है किंतु जब से नई सामाजिक जांच पड़ताल शुरू हुई है तब से परिभाषा अपर्याप्त तो समझी जाने लगी है हमारे विशेषज्ञों का तो ये मत है कि जो महिलाएं इंद्रिय रोगों को फैलाती हैं, उनमें से दो तिहाई ऐसी हैं जिन्हें हम खुल्लम खुल्ला वेश्या नहीं कह सकते इन गैर पेशा अनैतिक महिलाओं के अनेक वर्गो में से ही हमारी विक्ट्री गर्द भी है दूसरे छोर पर वे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनैतिकता की परिभाषा ये पेश करने की कोशिश की है कि प्रेम में बंधे दो प्रेमियों के इंद्रिय संबंध के अलावा बाकी सभी संबंध अनैतिक है यहाँ भी तथ्य हमको घपले में डाल देते हैं। इस महाद्वीप पर और सोवियत रूस में हुई जांच पड़तालें बताती है की ऐसी महिलाओं की संख्या कम नहीं जो किसी भी अजनबी से प्रेम करने को तैयार हो जाती है बशर्ते की उन्हें वो अपने साथ शाम के खेल तमाशे में ले जाने को तैयार हो हमारे लिए इन दो महिलाओं में नैतिक भेद करना कठिन हो जाता है एक वो जो अपने कमरे का किराया न दे सकने के कारण व्यभिचार के बाद नकद रकम ले लेती है और दूसरी वो जो नकद रकम लेने के बजाय बदले में होटल में कीमती भोजन करना और सिनेमा देखना ज्यादा ठीक समझते है भेद यदि है तो संभवतः ईमानदारी का प्रेम तो न पहली को होता है ना दूसरी को हाँ पहले की गरीबी उसे ईमानदारी से नकद रकम लेने को मजबूर कर देती है धर्म का यह कहना है कि विवाहित पति के अलावा किसी के साथ इंद्रिय भोग अनैतिक है भले ही वो धन के लिए हो या प्रेम के लिए यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि अनैतिकता के प्रति ये दृष्टिकोण सोवियत रूस में परसों माना गया है इसमें कोई शक नहीं की नैतिकता संबंधी सैद्धांतिक विचारों में कम्युनिस्ट नेताओं और पादरियों के बीच जमीन आसमान का अंतर है पर सिद्धांतों की कसौटी तो उनका अमल है युद्ध के दौरान जो लोग सोवियत रूस गए थे उन्होंने बताया कि शायद ही कोई ऐसी सोवियत महिला किसी को मिले जो अपने पति को छोड़कर दूसरे ऐसी घनिष्ठता रखे कितने ही सालों तक सोवियत नवयुवक तो औरतों की पीठ तक थपाना असभ्यता पूर्ण मानते रहे हाँ युद्ध के दौरान जहाँ जहाँ जर्मन आक्रांताओं ने कब्जा किया उन्होंने अपने कुत्सित नैतिक आदर्शों की भी छाप छोड़ी पर इन आदर्शों का रंग बहुत थोड़े सोवियत नागरिकों पर चढ़ पाया ये बात मैं व्यक्तिगत निरीक्षण के बल पर दावे से कह रहा हूँ मैंने कई सोवियत प्रदेशों का दौरा किया और वहाँ रहा भी मैं ऐसे प्रदेशों में भी रहा जहां दुश्मन घुसने नहीं पाया था और ऐसो में भी जिन्हें फाशिस्ट आतताइयों ने रोन डाला था किंतु आज दोनों जगहों की आबादी में कोई खास फर्क देखने में नहीं आता सोवियत नैतिकता का स्तर कितना ऊंचा है ये जानकर आश्चर्य होता है हम इसका विस्तार से वर्णन आगे करेंगे सोवियत नैतिकता के मुकाबले पश्चिमी दुनिया की हालत देखकर दुख होता है इस अंतर को हम और विस्तार से समझ लें। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकांश धर्म परायण लोग विवाह को एक सामाजिक और पवित्र बंधन मानते हैं। वे विवाह को एक ऐसा बंधन मानते हैं जो अटूट होता है और जिसमें पति पत्नी की घनिष्ठता आवश्यक होती है भले ही वे एक दूसरे से प्रेम करते रहें या नहीं दरअसल आज के अधिकांश कानून तो यही कहते हैं की प्रेम खत्म हो जाने पर भी पति पत्नी विवाह बंधन के अधीन रहे हर कुलीन महिला कम से कम आधा दर्जन सहेलियों के नाम गिना सकती है जो विवाह बंधन में अब भी सिर्फ इसलिए बंधी हुई है कि उनके सामने छुटकारे का कोई रास्ता नहीं क्योंकि वे और उनके बच्चे पति पर आर्थिक रूप से निर्भर है क्या नैतिक आधार है ऐसे संबंधों का वर्तमान मनोवैज्ञानिकों का कहना है एक सम्मानपूर्ण पत्नी पर इसका उतना ही बुरा असर पड़ता है जितना खुल्लम खुल्ला व्यभिचार का सोवियत जनता ऐसे विवाह को अनैतिक और घृणास्पद समझती है बिना ज्यादा रद्दो बदल किए हम अपने विचारों में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करें विवाह के प्रश्न को उच्च नैतिक दृष्टिकोण से देखने पर संभवतः ऐसे सभी इंद्री संबंध हमें अनुचित लगेंगे जो प्रेम पर आधारित नहीं है हम उन सभी संबंधों को भी अनुचित समझेंगे जिनमें खुले या छिपे रूप में पैसे का लेनदेन होता है अब हम अनैतिकता के खिलाफ अमली सामाजिक संघर्ष को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं अनैतिकता के खिलाफ ऐसा कोई संघर्ष तब तक नहीं छिड़ा था जब तक पूंजीवादी व्यवस्था ने सामंती व्यवस्था को ध्वंस नहीं कर दिया व्य विचार के खिलाफ संगठित संघर्ष केवल दुराचार को दूर करने के लिए नहीं बल्कि इंद्रिय रोगों को खत्म करने के लिए आवश्यक था यूरोप में सिफिल का रोग 16वीं सदी में शुरू हुआ शायद ये हैती से आया था 15वीं सदी में अमेरिको वेस्पुची की जीवनी में उस बीमारी का जिसे हम फ्रांसीसी बीमारी कहते हैं जिक्र मिलता है उसका कहना है कि कोलंबस के साथ वापस लौटने वाले नाविक इस रोग को अमेरिका से अपने साथ लाए थे वेशियाओं ने इसे इन लोगों से पाया फिर ये स्पेन भर में फैल गया यहाँ से चार्ल्स अष्टम की सेनाएं इसे इटली लाई दूसरे अधिकारियों का कहना है कि चौदह में चार्ल्स ने जब नेपल्स जीता तो 80 दिन और अस्सी रात वहाँ उच्च श्रंकलता का साम्राज्य रहा वहीं से ये बीमारी फैली ये भी कहा जाता है कि शत्रु की सेनाओं में इस बीमारी को फैलाने के लिए जानबूझकर सिफलिस रोग से पीड़ित वेश्याओं को भेजा गया था सच्चाई जो भी हो नई शताब्दी शुरू होते होते इंद्रिय रोगों का खतरा इतना बढ़ गया कि राज्य के अधिकारियों और धर्म के ठेकेदारों के कान खड़े होने लगे जिस किसी को भी ये बीमारी हुई उसे अपराधी घोषित किया जाने लगा बादशाह मैक्सिमिलियन ने एक राज घोषणा जारी की घोषणा में इस रोग को बोज ब्लेटरन कहा गया अर्थात ऐसा रोग जिसको पहले ना तो किसी ने देखा था और ना जिसके बारे में कभी सुना था इस भयानक रोग को सेनाओं ने फ्रांस और जर्मनी में फैला दिया इस रोग से पीड़ितों की बड़ी बुरी दशा की जाती थी औरतों को तरह तरह की यात्रनाएं दी जाती उनका प्राणांध तक कर दिया जाता था यानी उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था इस बीमारी से पीड़ित पुरुषों और स्त्रियों को कोड़ियों की तरह घर से निकाल दिया जाता यही नहीं समाज से ठुकराए गए लोगों की तरह उन्हें नगर और कस्बों से दूर जाकर रहना पड़ता कुछ ही वर्षों में ये बीमारी समूचे यूरोप और ब्रिटिश द्वीप समूह में फैल गयी बाद के सौ सालों का इतिहास इंद्री रोगों के खिलाफ फौजी अधिकारियों के संघर्ष का इतिहास रहा फौज के साथ चलने वाली महिलाओं पर नए प्रतिबंध लगाए गए सन 1515 में फ्रांसिस प्रथम ने हुक्म जारी किया कि फौज के साथ चलने वाली ऐसी औरतों को पैदल चलना पड़ेगा उसने कहा कि उन्हें अच्छे घोड़े देकर साथ चलने का बढ़ावा ना दिया जाए सन पंद्रह में बेल्जियम के धर्म बादशाह अल्बर्ट की समझ में इस समस्या का चिकित्सा संबंधी लक्षण पूरी तरह आ गया उसने कड़ी ताकद कर दी कि इंद्री रोग से पीड़ित कोई भी महिला उसकी फौज में ना घुसने पाए कहने की जरूरत नहीं इन रोगों की जांच पड़ताल सफल नहीं होती थी बीमारी का ठीक ठीक पता भी नहीं चलता था शायद सबसे ज्यादा रोगी लोग साफ बच भी निकलते थे हुक्मों की पाबंदी तोड़ने पर सजा दिन पर दिन कड़ी होती गई। कानून उन्हें अपराधी ठहराता था, था नैतिक रूप से वे घृणा के पात्र और पापी समझे जाते थे किंतु व्यवहार इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण के सदा आड़े आता आदर के पात्र बड़े बड़े नवाबों और सामंतों तथा उनकी बीवियों में भी सिफिलिस रोग पाया जाता था भयानक दंडो से अपने आप को बचा नहीं पाते थे वे अभागे जिनके पास धन या पद की कमी होती सैकड़ों वर्षों तक पुलिस का काम यही बन गया कि वो समय समय पर सिफलिस की गंदगी की सफाई करती रहे सिफलिस से पीड़ित वेशियाओं की नाक और कभी कभी तो कान भी जल्लाद काट डालते थे कभी कभी उन्हें शराबी सैनिकों के बीच छोड़ दिया जाता और वे